विहधारण कोषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण तीन प्राण की शुद्धता का प्रतिपादन श्यामतम प्राणस्य विशुद्धि सिद्धेती पूर्व हमारा विचार है कि प्राण की विशुद्धि सिद्ध नहीं होती ननु परिहितमेतद् वागादिनाम कल्याण बदनाद्याणसभाव सिंह किंतु वागादि के शुभ विषय अभिनिवेश के समान प्राण में किसी प्रकार की अभिनिवेशास्पदता नहीं है ऐसा बतलाकर हम इस शंका का परिहार कर चुके हैं बाद हम किम ंगी रसत्वेना वागादीनात्म वाघादि द्वारेण स्वस्पृष्टि तस्पृष्टे जीवा शुद्धता संके शुद्ध एवं प्राण कुतः पूर्व पक्ष ठीक है किंतु जिस प्रकार शव का स्पर्श होने से उसे स्पर्श करने वाले की अशुद्धता मानी जाती है उसी प्रकार आंग्रस होने से वागादि का आत्मा बतलाया जाने से वागादि के द्वारा उसके भी अशुद्धता की शंका होती है इस पर श्रुति कहती है प्राण शुद्ध ही है क्यों शुद्ध है सा ऐसा देवता दुर्नाम दूरम मृत्यु दूरम युवा अस्म मृत्यु वह यह देवता दूर नाम वाली है क्योंकि इससे मृत्यु दूर है जो ऐसा जानता है उसे मृत्यु दूर रहता है सा ऐसा देवता दुर्नाम यम प्राणम प्राप्यास्मिव लोष्ट सेति शरीरस्था लोष्टद्विध्वस्ता असुरास्त शरीरस्था सेजमशरीरस्थ वर्तमानजम शरीरस्थ वर्तमान दधारिता अयमा देवता सैत उपाससनक्रिया कर्म कर्मभावेन गुणभूतवा वह यह देवता दूर नाम वाली है जिस प्राण को प्राप्त होकर पत्थर को प्राप्त हुए मृत पिंड के समान असुरगण नष्ट हो गए थे उसी का श्रुति सा वह ऐसा कहकर परामर्श करती है वह यही है जिसे कि देवों ने यह आश्य के भीतर है इस प्रकार वर्तमान यजमान के शरीर में स्थित निश्चय किया है उपासना क्रिया के कर्मभाव से गुणभूत होने के कारण वह देवता भी है कुटनोट क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ में कारक रूप से देवगण गुणभूत होते हैं उसी प्रकार प्राण भी दब्यादि से पृथक विहित क्रिया में गुणभूत होने के कारण देवता हैं। है यस्नामा दुरीत्यवता शब्द ख्यापन पर्याज तस्मात्दा सैपुद्धि दुर्नाम्वाद कुनर्दुर्नाम इत्या दूर दूर ही यस्द प्राणदेवता मृत्युरासंगलक्षण पाप्मा असंश्लेषर्मी प्राण से सामीपस्थ सूरता मृत्यु तस्मा दूरित एवं, एवं प्राणस्य सेशुद्धिर्जाता क्योंकि यह प्राण प्राणदेवता दूरनाम वाली है अर्था दूर इस प्रकार विख्यात है यहाँ नाम शब्द्याति का पर्याय है अतः दूर नाम वाली होने से इसकी विशुद्धि भी प्रसिद्ध है इसका दूर नाम क्यों है इस पर श्रुति कहती है क्योंकि इस प्राण देवता से मृत्यु यानी आसक्ति रूप पाप दूर है प्राण असंसर्ग धर्मी है इसलिए समीपस्थ होने पर भी इससे मृत्यु की दूरता है अतः दूर इस प्रकार ही इसकी प्रसिद्धि है इस तरह प्राण की विशुद्धि बतलाई गई विदुष फल मुच्यते दूरम भवा अस्मा मृत्युर्भवती अस्माद विद येद तस्मावि प्रकृत विशुद्धि गुणोपेत प्राण मुस्त अब इसके विद्वान उपासक का फल बतलाया जाता है इससे मृत्यु दूर रहता है इससे अर्थात इस प्रकार जानने वाले से यानी जो इस प्रकार जानता है उससे इस प्रकार अर्थात जो विशुद्धि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करता है नाम उपासना उपायाथवादता श्रुत्या ज्ञाप्यते तथा मनसोपगम्य आसन चिंत लौकिप्रतव्यवधन यदे तरपत्मा लौकिका दूसरा देवा किन इत्येवम् आदि उपास्य संबंधी अर्थवाद में के देव प्रदितादी का जैसा स्वरूप ज्ञात कराया जाए, वैसे ही स्वरूप को मन के द्वारा उपलब्ध करके उसके उप समीप आसन करना बैठना अर्थात लौकिक प्रत्ययों का व्यवधान न आने देकर जब तक लौकिक आत्माभिमान के समान उस देवता के स्वरूप में आत्म तत्व का अभिमान उत्पन्न न हो तब तक उसी का चिंतन करना उपासना है जैसा कि देवता होकर देवताओं में लीन होता है इस पूर्व दिशा में तू किस देवता वाला किस देवता की उपासना करने वाला है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है प्राणोपासक से मृत्यु दूर रहता है इसकी उपपत्ति सा ऐसा देवता दूरम हवा अस्मा मृत्युर्भवती कथम पुनरेवम् विदो एवम् दूर मृत्युर्भवतीच्य इंद्रिय विषय संसर्गाजो हि पाप्मा विरोध्य वागा विशेषात्महेतुवाद स्वाभाविक हेतुवाच्च शास्त्रजन प्राणात्मा तस्मात्व विदह पापमा दूरम भवती युक्त विरोधात तदेत प्रदर्शयती वह यह देवता है उससे मृत्यु दूर रहता है ऐसा ऊपर कहा गया किंतु इस प्रकार जानने वाले से मृत्यु दूर क्यों रहता है सो बतलाया जाता है क्योंकि इस प्रकार जानने से मृत्यु का विरोध है इंद्रिय जनित विषयों के संसर्ग से होने वाली आसक्ति ही पाप मृत्यु है उसका प्राणात्माभिमानी से विरोध है क्योंकि वह वागादि परिचन्नात्माभिमान का हेतु है और स्वाभाविक अज्ञान से उत्पन्न होता है तथा प्राणात्माभिमान शास्त्र जनित है अतः विरोध होने के कारण इस प्रकार जानने वाले से पाप दूर रहता है यह ठीक ही है इसी अर्थ को श्रुति प्रदर्शित करती है सावा सात देवता पापमान मृत्यु अपहत यमया चकार तदा पाप मनो विंदय धा तस्मा जनिमानी पापमान मृत्यु इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को हटाकर जहां इन दिशाओं का अंत है वहां पहुँचा दिया वहां इनके पाप को उसने तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया अतः मैं पाप रूप मृत्यु से संतलिष्ट न होऊं जाऊं इस भय से अंत्यज अंत्यज न पास न जाए और अंत दिशा में भी न जाए सावा ऐसा देवते वाघादीना देवता पापमान मृत्युम स्वाभाविका ज्ञान प्रयुक्तेन्द्रिय विषय संसर्गा जनते न ही पापम सर्व म्रियते स यत मृत्यु तम प्राणात्माभ्यो देताभ्यो अपरछद्यापहत्यभिमन प्राणोपहंतेच्यते विरोधा दू पाप, देवतु पाप विदो दूर गति पुनचकार दाप्मा मृत्युम् अपहत्या, यत्र यस्मिन अपहत यहाँ प्राच्यादीना दिशांतोवसान तमयाचकार गमनमानेत देवता इस वाक्य का अर्थ कहा जा चुका है उस इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को स्वाभाविक अज्ञान प्रेरित इंद्रिय विषयों के संसर्गजनित अभिनिवेश से होने वाले पाप से ही सब जीव मरते हैं इसलिए वही मृत्यु है उसे प्राणात्माभिमान रूप देवताओं से अपहत्य अलग कर अन्य देवताओं का प्राण स्वरूप मात्र में ही अभिमान होने के कारण यह मुख्य प्राण को अपहनता कहा गया है उससे विरोध होने के कारण ही इस प्रकार जानने वाले का पाप दूर चला जाता है देवताओं के पाप रूप मृत्यु को उनसे अलग कर फिर प्राण देवता ने क्या किया सो बतलाया जाता है जहाँ यानी जिस स्थान पर इन पुरवादी दिशाओं का अंत अवसान है वहाँ उसे पहुँचा दिया अर्थात वहाँ उसका गमन करा दिया नु नास्ती दिशा मंत कथम गमितुच्य श्रोत्र विज्ञानवज्ञावधि कल्पित दिशा तद्विरोधी जनाध्यूषित एवं देशों दिशात देशांतोरण मिति यदितीय दोषा किंतु दिशाओं का तो अंत ही नहीं है फिर उसे दिशांत में कैसे पहुंचा दिया जाए इस पर हमारा कथन यह है कि दिशाओं की कल्पना श्रोत विज्ञानवान पुरुषों की सीमा पर्यंत ही की गई है अतः उनसे विरुद्ध आचरण वाले लोगों से बसा हुआ देश ही दिशाओं का अंत है जैसे कि देश का अंत अरण्य होता है उसी प्रकार ऐसा मानने में भी दोष नहीं है गमित्वा तमि देवता द्वितीया बहुवचन विनदाध्य भाव नावती प्राणदेवता प्राणात्मा शून्यु अंतजनेश्विति साम सा इति इंद्रिय संसर्गजो इन देवताओं के पापों को वहां पहुंचाकर प्राण देवता ने उसे विविध प्रकार से निम्न भाव से तिरस्कार पूर्वक निहित स्थापित कर दिया पापमना पद द्वितीय बहुवचना है प्रसंग के सामर्थ्य से ज्ञात होता है कि उसे प्राणात्माभिमान शून्य अंत्यजनों में स्थापित कर दिया वह पाप इंद्रिय संसर्ग से ही होने वाला है इसलिए उसका प्राणियों के आश्रित रहना ज्ञात होता है तस्मा तन्मत जनम नेयान गच्छे संभाषण दर्शनादि संसत तत्संसर्गे पापमना संसर्ग कृत सैत् पापमना श्रेयो सह तजन निवास दिगंत शब्दवाच्यम जन अपि जनम नैया जनशून्युक्त्यभि प्रायः अतः उन अंतजनों के पास न जाए अर्थात संभाषण और दर्शनादि से भी उसका संसर्ग न करे उनका संसर्ग करने पर पाप से भी संसर्ग होगा क्योंकि वह पाप का आश्रय है उन लोगों के निवास स्थान अंत यानी दिगंत शब्दवाच्य देश में उसके जन शून्य होने पर भी न जाए तथा उस देश से अलग हुए अन्त्यजन के पास भी न जाए ऐसा इसका अभिप्राय है नेदिति परिभम परिभ्यार्थे निपात इत्थम जनसंसर्गे पापमनम मृत्युमानीति अणुअानीतुछेय एवं भी तो न जन्मत चेयादिति पूर्वेन संबंध नेत परिभय सर्वतः भय के अर्थ में निपात है इस प्रकार इन अंत्यजनों के संसर्ग में जाने से मैं पापरूप मृत्यु को अनुवायानी अनुअवया अर्थात अनुगत होऊंगा। इस प्रकार डरता हुआ उन अंतज और अंत देशों में न जाए इस प्रकार इसका पूर्व क्रिया क्रियापद याद से संबंध है प्राण द्वारा वाघादि का अग्नि देवभाव को प्राप्त कराया जाना सा ऐसा देवत देवता नाम पाप उस इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को दूर कर फिर इन्हें मृत्यु के पार अग्नि देवतात्म भाव को प्राप्त कर दिया सावा ऐसा देवता तदेत तत्प्राण प्राणात्मजकर्मफल वागादीनाध्यात्मच्य मृत्युमहत यस्द्यात्मकद पाप् मृत्यु प्राणात्मज नपहत साहंता पापमो मृत्यो तस्मा साण येना वागादेवता मृत्यु पापमतीत अवहत प्राप्त स्व अच्छि देवतात्म सावा देवता। इस से रूप कर्म के फल रूप से वागा की अज्ञाधि रूपता का वर्णन किया जाता है इसके अनंतर प्राण देवता ने उनको मृत्यु के पार कर दिया क्योंकि आध्यात्मिक आध्यात्मिक परिच्छेद करता पाप रूप मृत्यु प्राणात्म ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया इसलिए प्राण पाप रूप मृत्यु का नाश करने वाला है अतः उस प्राण ने ही इन वागादि देवताओं को इनके प्रकृत पाप रूप मृत्यु को पार कर इनके अपरिचिन्न अग्नि देवतात्म स्वरूप को प्राप्त करा दिया सविचमेव प्रथमा मत वह यदा मृत्यु मत सोग्निव तो दिप्यते उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग वाग देवता को मृत्यु मृत्यु के पार पार पहुंचाया वह वाग जिस समय से पार हुई यह अग्नि हो गई वह यह अग्नि मृत्यु से परे उसका अतिक्रमण करके दे दीप्यमान है सवैवाचमेव प्रथम स प्राणो वाघ में व प्रथमा उद्गीत तस्याह प्रधानेत उदीतकर्मीतरकया साधक प्राधान्य वहनवाचमे प्रथमा मतवहत उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रथमा यानी प्रधान का मृत से अतिवहन किया कर्म में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा साधकतम होना ही उसकी प्रधानता है उस प्रथमा वाग्देवता का उसने अतिमान किया तस्याह पुनर्मृत्यु मतित्यो तुनर्मृत्युमोथ किम यस्मिन काले पापम मृत्युम अत्य मुच्यतातीथ मुच्यत मोचिता स्वयम तदा सोग्निरभवत सा वाक पूर्वम मृत्यु सती मृत्युवियोगेप्य अग्निरेवा भवत एक विशेषो मृत्यु किंतु मृत्यु को पार करके ले जायी उस वाणी का क्या रूप है तो बतलाया जाता है वह वाक जब जिस समय में पाप रूप मृत्यु को पार करके मुक्त हुई स्वयं ही मृत्यु से छुट गई उस समय वह अग्नि हो गई वह वाक पहले भी अग्नि रूपा ही थी अब मृत्यु का वियोग हो जाने पर भी अग्नि ही हो गई विशेषता इतनी ही है कि मृत्यु का वियोग होने पर सोय अति क्रांतोग्नि क्रांतोनिपरण मृत्यु पर मृत्युप्य प्रा मोक्षा मृत्यु प्रतिबद्ध अध्यात्मगागात्म नेीप्यमी इदानं तो परेणा परेण मृत्यु मृत्युभगा वह जब मृत्यु को अतिक्रांत करने वाला अग्नि परेण मृत्यु मृत्यु से परे देदीप्यमान है उससे मुक्त होने से पूर्व रूप मृत्यु से प्रतिबद्ध होने के कारण वह इस समय के समान दीप्यमान नहीं था अब मृत्यु का वियोग हो जाने के कारण वह मृत्यु से परे होकर देदीप्यमान है अथ प्राण मत्य वह मृत्यु मत्य मुत्यत वायु फिर प्राण का किया, वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ हो गया, वह वा वायु मृत्यु से परे बहता है तथा प्राणो घराणम वायुरभवत सू पवते मृत्यु परेण अति क्रांत सर्वम इसी प्रकार प्राण अर्थात घ्राण वायु हो गया वह मृत्यु से पार होकर बहता है और सब का अर्थ कहा जा चुका है अथ चक्षुर वह तद्यताम तद्यता मुच्यत स आदित्यो भवसोवादित्य परे न मृत्यु क्रांत स्तपति फिर चक्षु का अति वहन किया वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह आदित्य हो गया वह यह अतिक्रांत आदित्य मृत्यु से परे तपता है तथा चक्षुरादित्यो भवत् तपति इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो गया और वह तपता है अथ श्रोत्रहत तम मृत्यु हिमादिथ परेड़ मृत्युम अतिक्रांता फिर स्रोत्र का अतिवाहन किया वह जिस समय मृत्यु के पार हुआ यह दिशा हो गया वे ये अतिक्रांत दिशाएं मृत्यु से परे हैं तथा श्रोत्र दिशो बवत दिशा प्राच्यादि विभागे नवस्थिता तथा सूत्र दिशा हो गया दिशाएं पूर्वादि के विभाग से स्थित है अथ मनोत्यवह तथा मृत्यु मत उच्यत स चंद्रमा अभुवत्ण मृत्योमतिक्रत भात भवा यहनमेषा दीवता मृत्युमति वहती या एवं वेद फिर मन का अतिवाहन किया वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह चंद्रमा हो गया वह यह अतिक्रांत चंद्रमा मृत्यु से परे प्रकाशमान है इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्यु से अतिवाहन करती है जो कि इसे इस प्रकार जानता है मनस चंद्रमा भाती यथा पूर्व यजमान वागा भावे मृत्यु यजमानम अपि वा मृत्युमत्यत एवनमी वाईा प्राणदेवता मृत्युमति वागाद्यज्ञादि वागाद्यदिभावन एवं जो वागादि वागाक विशिष्ट प्राणम वेदा तम तदेव भवति इति है मन चंद्रमा होकर प्रकाशित होता है जिस प्रकार प्राण ने पूर्व यजमान को वागादि के भाव से मृत्यु से अतिवहन किया था उसी प्रकार यह प्राण देवता इस वर्तमान यजमान को भी वागादि के भाव द्वारा मृत्यु से अतिक्रांत कर देती है जो कि इस प्रकार प्राण को वाघादि पंचदेव विशिष्ट जानता है जैसा कि उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है तद्रूप ही हो जाता है इस त्रुति से सिद्ध होता है प्राण का अन्नाद्यागान ने ने इह किंचाद्यतिषति फिर उसने अपने लिए अन्नाद्य का आगान किया क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण के ही द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्न से प्राण प्रतिष्ठित होता है यहाँ भागादि कृतम तथा मुख्योपी प्राण सर्व्राणसाधारण प्राजापत्य फलमग्तु पौमान शिष्टेश नवसु स्त्रोत्रु आत्मने आत्म अन्ना चाद्यम छाद्यगायत जिस प्रकार ने अपने लिए आगान किया था उसी प्रकार मुख्य प्राण ने भी तीन पौमान में समस्त प्राणों के लिए समान प्राजापत्य रूप फल का आगान कर इसके पश्चात शेष इस नौ में अपने लिए अनाद्य का जो अन्न हो और आद्य भक्ष भी हो उस अनाद्य का आगान किया कर्तु काम संयोगो वाचनी क्युक कथम पुनस्तनाद्यम प्राणेनात्मार्थमागीतमित गम्यते इत्यत्र हेतुमाह हेतु यकंचेतीम्यान्न मात्रपरामर्शा हे हे यस्मान् लोके लोक प्राणिभ्य किंचि अद्यते भक्ष्यते तदेन अण्तीणसाख्या प्रसिद्धा अन शब्द शांद सकटवाची यस्त स्वरा सरिया उदगानकर्ता को जो यह इच्छित पदार्थ का संयोग होता है वह वाचनिक है, ऐसा पहले कहा जा चुका है, किंतु प्राण ने उस अन्नाद्ध का अपने लिए आगान किया यह कैसे जाना जाता है इसमें श्रुति हेतु बतलाती है यह पर सामान्य रूप से अन्न मात्र का परामर्श करने के लिए है कि यह अव्ययर्थ में है अर्थात क्योंकि लोक में प्राणियों द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण किया जाता है वह अन्य प्राण के द्वारा ही खाया जाता है जा प्राण का का नाम प्रसिद्ध है, सांत अनस शब्द सकट वाचक है और जो दूसरा स्वरांत अकारांत है वह प्राण का पर्याय है अतः वह अन अर्थात प्राण से ही खाया जाता है किंच न केवलम प्राणे नाद्यत एवानाद्यम शरीराकार इह प्राणः प्रतिष्ठार्थ तस् शरीरकार पर इतिषति प्राण तस्मात्म प्रतिष्ठागीत अन्नाद्यम यदपी प्राणेनादनम तदपी प्रतिष्ठाबेबागागा संभवः प्राणेस्ती इसके सिवा अन्नाद्य प्राण से केवल खाया ही नहीं जाता अभी तो उस अन्ना के शरीराकार में परिणित होने पर उसमें ही प्राण प्रतिष्ठित होता है अतः अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्राण ने अन्नाद्य का आगान किया प्राण के द्वारा जो अन्न का आदन भक्षण होता है वह भी उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही है अतः बाघादि के समान प्राण में शुभाभि निवेश जनित पाप की संभावना नहीं है प्राण का सर्वपोषकत्व और उसकी इस प्रकार की उपासना का फल नन्वधारण अयुक्त प्राणे नागादीनावितोपकारदर्शना शंका किंतु ऐसा जो निश्चय किया है कि वह अन्न प्राण के ही द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक नहीं है क्योंकि अन्न से होने वाला उपकार तो वाघादि को भी होता देखा जाता है नयोष प्राणादार उपकारस्य तो से कथम प्राणाद्वार को अन्न कृतो वाघादीनाम उपकार इतम अर्थ प्रदर्शन ना समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वह उपकार प्राण के ही द्वारा होता है अन्न के कारण होने वाला वागादि का उपकार प्राण के द्वारा होने वाला कैसे है इसी बात को दिखाने के लिए श्रुति कहती है ते देवा वद्वा आब्रुवने व्द्द्वा यदम सर्व जधन्नम तदात्मन आगासीस् आजस्वेति ते वैमा संविशतेति तथेतीतगम समशन तस्माने नयनेता तृप्यन्देंगं भागंघम स्वाम अभी संति भरता अभी संवसंति भर्ता श्वाना श्रेष्ठ पुरातापति एवं वेद स यं विदगु प्रति प्रतिष भूभूषति भवति यो योग तमनु भार्ये वे देवगण बोले यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है उसे तुमने अपने लिए आगान कर लिया है अतः अब पीछे से हमें भी इस अन्न में भागी बनाओ प्राण ने कहा वे तुम लोग सब ओर से मुझ में प्रवेश कर जाओ तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे सब ओर से उसमें प्रवेश कर गए अतः प्राण के द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं वह स्वजनों का भरण करने वाला उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलने वाला होता है तथा अन्न भक्षण करने वाला और सबका अधिपति होता है ज्ञातियों से जो भी इस प्रकार जानने वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितों का भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आश्रितों के भरण में समर्थ होता है देवा तेवाघादे दवा स्विषय द्योतनादेवा अब्रुवन्नुक्तवत मुख्यम प्राणम इदमेतावन्नाकमस् वाई स्मरणार्थ इदसमेताव कि यदन्न प्राणस्थित करम लोके तत्म आत्मागा आगीतवानसी आगे नात्म सात वैम चांद मतरेण स्था नो सहा महे अत नु पश्चास्मस्मे आत्मा तवाने आभजस्व आभाजयस्व भागिनः उन देवताओं ने जो अपने विषय का प्रकाशन करने के कारण देवता है मुख्य प्राण से कहा यह अन्न तो इतना ही है इससे अधिक नहीं है इसमें वही यह निपात स्मरण के लिए है यह वह सब इतना ही है वह क्या लोक में में प्राण की स्थिति करने वाला जो भी भी अन्न अन्न भक्षण किया जाता है, उस सब का तो तुमने अपने अपने लिए कर कर लिया, लिया। अर्थात के के द्वारा उसे अधीन हम भी अन्न बिना रहने में समर्थ नहीं है अतः अब पीछे से अपने लिए आगान किए हुए अपने इस अन्नों में से हमें भी भाग प्राप्त कराओ आभजस्व में श्रवण न होना छांदस है अर्थात हमें भी अन्य का भागी बनाओ। इतर आहते यद्यनार्थिनो मा, मामा भी भागीबनाओ इतराहते यूज यज्ञनो वै मशत समतों मिमुखेन निवशतवुतिणे तथेत्यवि तं प्राण पिसमत परिमता न्यशत निशेनाशत तं परिवेश्य पिरीश्य निविषवत तथा निविष्टानाम प्राणानुग्रा तेषा प्राणे नैवाद्यमान प्राणस्थित करम सदन्नम तृप्त भवती न ना स्वातंत्रेणाम तब उसने उत्तर इतर मुख्य प्राण ने कहा वे तुम यदि अन्न प्राप्ति के इच्छुक हो तो सब ओर से अभिमुख भाव से मुझ में प्रवेश कर जाओ प्राण के इस प्रकार कहने पर वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस प्राण में निश्चय ही उसे सब ओर से घेर प्रविष्ट हो गए इस प्रकार प्राण की आज्ञा से सेविष्ट हुए उन सब की जो प्राण के द्वारा खाया जाता है, है। वह प्राण के स्थिति करने वाला करने वाला वाला अन्य ही होता वागादि का स्वतंत्रता से अन्य के साथ संबंध नहीं होता एवाव तस्मा एवावधारण अलग इति तदेव चाह तस्माश्रयत प्राणान नुग्या भी सन्निविष्टा संविष्टा वाघादिदेवता तस्मा मन न प्राणे ना लोकास्तेनागा अतः वह अन्य प्राण के ही द्वारा खाया जाता है ऐसा निश्चय करना उचित ही है वही बात श्रुति भी करती है अतः क्योंकि प्राण के आश्रित रह ही प्राण की आज्ञा से वाघादिदेवता उसमें प्रविष्ट हुए हैं इसलिए यानी प्राण के द्वारा जो अन्न खाते हैं उसी अन्न से ये वागात होते हैं जो वेद पञ्च वागाय इति प्राणाश्रयाप्यम एवं ह वै स्वाजात अभिशंशति वाघादय इव लियो स्वानेन भवति प्रायः भवीप्राय अभिसनिविष्टा चवां प्राणवदवागागागादीना स्वान्न भरता तथा श्रेष्ठ पुरोग्रत एकगादीनाव प्राण तथा नामयाव नाम अतिरधिष्ठा च पालिता स्वतंत्र पतिवदववागागादीना या एवं प्राणम वेद तस् तथोक्तम फलम भवती वागादि के आश्रयभूत प्राण को जो वागादि पांच प्राण के आश्रित हैं इस प्रकार जानता है उसको भी इसी प्रकार ज्ञातिजन सब ओर से आश्रित करते हैं जैसे प्राण को वागादि तात्पर्य यह है कि वह अपने ज्ञातियों का आश्रय होने योग्य हो जाता है तथा वागादि के भरता प्राण के समान वह भी अपने आश्रित ज्ञाति जनों का अपने अन्य द्वारा भरण करने वाला होता है तथा वह उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे जाने वाला होता है जैसे वागा के आगे प्राण इसी तरह वह अन्नाद अर्थात अनामयावि निरामय व्याधिशून्य और अधिपति वागादि के अधिपति प्राण के समान ही ज्ञाति जनों का अधिष्ठाता होकर पालन करने वाला अर्थात स्वतंत्र स्वामी होता है जो प्राण को इस प्रकार जानता है उसे उपर्युक्तफल मिलता है किंच य उ हईव विद प्राणविद प्रति स्वेशु ज्ञाती मध्ये प्रति प्रतिकूल बुभुर्षति प्रतिस्पर्धी भवितुम इच्छति सो सुरा इव राणा प्राण प्रतिस्पर्धि नैवाल न, न पर्याप्तो भार्येभ्यो भरीएभ्योति भर्तमीर्थ अथ पुनर्ज एव ज्ञाती मध्ये एतमे विद वागादय प्राणम अनु भवति यो वैतमें विधमन्नुवर्तयंद आत्मीयान भारा बुभूषति भर्तुर्मीक्षति वागादयः बाघादय प्राणनत्म बुभूषव आसन् सहैबा पर्याप्तो भार्येभ्यो भवति भर्तम नेतर स्वतंत्र प्राण गुण विज्ञान फल ज्ञातियों में से जो भी इस प्रकार जानने वाले इस प्राण वेत्ता के प्रति उसका प्रतिस्पर्धि असरों के समान अपने भरणियों आश्रितों का भरण करने में अलम अर्थात समर्थ नहीं होता तथा ज्ञातियों में से जो भी प्राण के अनुगामी वागादि के समान इस प्रकार जानने वाले इस प्राणवेदता का अनु अनुगत होता है अर्थात जो भी इस प्राणवेदता का अनुवर्तन करते हुए ही अपने आत्मीय यानी भरणियों का भरण करने की इच्छा करता है जिस प्रकार की बाघ प्राण का अनुवर्तन करते हुए अपने को भरण करने के इच्छुक थे वह अपने भरणियों के प्रति उनका भरण करने में अलम अर्थात समर्थ होता है अन्य जो स्वतंत्र है वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता यह सब प्राण के गौड़ विज्ञान का फल कहा गया है